श्रेष्ठ संख्या 45 राजर्षि ययाति का आख्यान आइए भक्तगणों शुरू करें 66 अध्याय में एक छागुवंशी राजाओं की कथा एवं ययाति वंश का वर्णन किया गया है वंश वर्णन के इस क्रम में श्री सूत जी कहते हैं कि नहुसु के पुत्र याती ने अपने जेष्ठ पुत्र यदु का अतिक्रमण करके कनिष्ठ पुरुष का पुत्र का राज अवशेष किया। कुछ लोगों के द्वारा इसका विरोध करने पर याती ने कहा कि पुत्र वही है जो माता पिता के साथ पुत्रवत प्रवाहर करता है। यदु ने मेरी अवज्ञा की है। और पुरू ने मेरे वचन का पालन किया है यहां तक कि मेरे बढ़ापे को भी स्वीकार किया है अतः मेरा छोटा पुत्र पुरू ही मेरा उत्तराधिकारी है आप लोग भी मुझे राज पर पुरू को अवशक्त करने की आज्ञा प्रदान करें प्रजागणों ने भी राजा ययाति को अपनी स्वीकृति प्रदान की तब उन्होंने अपने पुत्र पुरु का राज्य आवश्यक किया तथा उन्होंने कहा कामनाओं के उपभोग से इच्छा शांत नहीं होती अतः मनुष्य को कामना मुक्त हो जाना चाहिए जब मनुष्य सभी प्राणियों के प्रति मन वचन तथा कर्म से पाप माया भाव नहीं रखता है वह ब्रह्म को प्राप्त होता है ऐसा कहकर वे राजर्षि याति पत्नी के साथ वन में चले गए सही कृष्ण चरित्र 59वें अध्याय में चंद्र के वर्णन में भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा एवं श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन किया गया है कृष्ण चरित्र के वर्णन के क्रम में भगवान सूत जी कहते हैं कृष्ण की पत्नी जामवती ने कृष्ण से अनुरोध किया कि आप प्रसन्न होकर मुझे महान गुणी तथा भगवान शिवजी का प्रिय पुत्र प्रदान कीजिए जामवती का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुनि व्याकरपाद के आश्रम में जाकर उन अंगिरागोत्री ऋषि को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से दिव्य पाशुपति योग प्राप्त किया तथा व्रत में दीक्षित होकर क्रमशः फल जल तथा बायू का आहार ग्रहण करते हुए तीन ऋतुओं का तक की तपस्या की उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान रुद्र ने महात्मा कृष्ण को अनेक प्रकार के वर प्रदान किए तथा श्री जामवती से शाम नामक पुत्र प्राप्त होने का वर प्रदान किया तब जामवती पुत्र शाम को प्राप्त करके उसी प्रकार अपने परम हर्षित हुई जैसे अदिति आदित्य को प्राप्त करके प्रसन्न हुई थी इसी अध्याय में आगे वाणासुर की भुजाओं का छेदन अनेक दैत्यों का संहार नरकासुर के कारागार से 16100 कन्याओं का उद्धार प्रवास क्षेत्र में गमन तथा पिंडारक क्षेत्र में जरकास्त्र द्वारा भगवान के परम धाम गमन की कथा आई है और अंत में कृष्ण चरित्र के स्रवण की फलस्वरूपी बताई गई है एवं कहा गया है कि भगवान के इस मंगल चरित को जो पढ़ता है सज्जनों अथवा सुनता है अथवा ब्राह्मणों को सुनाता है वह निश्चित रूप से विष्णु लोक को जाता है यह है पठे श्रण यादपी ब्राह्मणा नाम श्रावदेति स याति वैष्णम लोकम नात्रम कार्या विचारणा आदि का सरूप सर्गों का वर्णन तथा अनेक देवियों का प्रादुर्भाव श्री ऋषि गण आज सृष्टि को विस्तार से बताने के लिए श्री सूत जी से आग्रह करते हैं 70वें अध्याय में श्री सूत जी महेश्वर से होने वाली आदि सृष्टि का स्वरूप नवविध सर्व वर्णन प्रजापत्य सर्ग निरूपण तथा भगवती श्री सती के देह से अनेक देवियों के प्रादुर्भाव आदि का विस्तार वर्णन करते हैं भगवान सूतजी कहते हैं सज्जनों कि महेश्वर सर्वश्रेष्ठ देवता है, महेश्वर के द्वारा अधिष्ठित यह प्रकृति सभी ओर से सृष्टिकार में प्रब्रत होती हैं वे महेश्वर ही परमपिता ब्रह्मा के रूप में चार मुखवाले तथा काल के रूप में संघार करने वाले एवं भगवान विष्णु के रूप में अनंत सिर वाले कहे गए है इस प्रकार स्वयंभू परमेश्वर की तीन अवस्थाएं हैं। वे महेश्वर अपनी लीला से अनेक आकृति, क्रिया, रूप तथा नाम वाले शरीरों को धारण करते हैं और उन्हें नष्ट भी कर देते हैं। वे अपने तीन रूपों में विवक्त करके तीनों लोकों का संचालन करते हैं। वे तीन रूपों से स्वयंजगत का स्रजन और पालन तथा वे आदि में प्रगट होने के कारण देव अजन्मा होने के कारण अज समस्त प्रजाओं की रक्षा करते हैं। इसलिए प्रजापति देवताओं में सबसे महान देवता हैं। इसलिए महादेव किसी के वर्ष में ना होने के कारण ईश्वर और ब्रह्म होने के कारण से ब्रह्मा कहे जाते हैं। हिरण्यमय अंड इनसे उत्पन्न हुआ और ये भी हिरण्यमय अतः इन्हें हरण गर्भी कहा जाता है। परमपिता ब्रह्मा जी ने विभिन्न सर्गों का स्रजन किया, जिसमें विभिन्न प्रजाकार की स्रष्टि उत्पन्न हुई। स्रष्टि का स्रजन करते-करते अंत में मायाने प्राणों का हरण करने वाली मृत्तृ को जन्म दिया। मृत्तृ से व्याधि, जरा, सोक, क्रोध तथा आसुया उत्पन्न हुई। उत्तर उत्तर दुख देने वाली सभी संतानें अधर्म के लक्षणों से युक्त थी अतदनंतर परमपिता ब्रह्मा जी ने नील लोहित भगवान शिव जी से कहा प्रजाओं का सृजन कीजिए तब उन्होंने अपनी भार्या श्री सती जी का ध्यान करके अपने ही समान व्यागचर्म धारण किए हुए हजारों हजार मानव पुत्रों को उत्पन्न वे रूप तेज बल ज्ञान में उन्हीं के सद्रश रुद्र देवताओं के रूप में उत्पन्न हुए भगवान संकर अपनी इच्छा से स्त्री तथा पुरुष दो भागों में विभक्त हुए भगवान संकर की अर्धांगनी महामावा भगवती सती के रूप में आवर्भूत हुई ये स्वाहा स्वधा महाविद्धा मेधा लक्ष्मी श्री शरस्वती सावित्री आद विभिन्न नामों से अवतरे तुम्ही भद्रकाली के नामों का यथा क्रम वर्णन यहां श्री सूत जी ने किया है जो सम्यक फल प्रदान करने वाले हैं त्रपुर दहन की कथा 71वें अध्याय में ऋषि गणों ने श्री सूत जी से यह प्रश्न किया हम लोगों ने सुना है कि मय दानव की तपस्या के द्वारा श्री ब्रह्मा जी के वरदान से उत्तम दुर्गमय त्रपुर निर्मित किया गया था भगवान श्री शिव जी ने सोने चांदी तथा लोहे से निर्मित उस सुंदर दुर्ग को एक बाण के प्रक्षेप से जला दिया उसी त्रपुर के दहन के विषय में बताने की कृपा कीजिए श्री सूत बोले कार्तिके के द्वारा दैत्य तारक की मार दिए जाने पर उसके महाबली पुत्रों दानवों ने कठोर तपस्या से श्री ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे अमृत तत्त्व प्राप्ति का वरदान मांगा। श्री ब्रह्मा जी के यह कहने पर कि अमृत तत्त्व का वरदान नहीं दिया जा सकता, तब उन अस्रों ने आपस में विचार करके दूसरा ये तीन पुर स्थापित करके हम लोगों पृथ्वी पर विचरण करें जो इन तीनों पुरों को एक ही बाढ़ से नष्ट कर दे उसके द्वारा हमारी मृत्यु हो श्री ब्रह्मा जी ने यह वरदान देकर अपने लोक को चले गए इसके बाद दानव मय ने तपस्वियां द्वारा तीन पुरों का निर्माण किया, उनका स्वर्ण मायपुर स्वर्ग में रजत चांदी पुर अंतरिक्ष में तथा लोह मायपुर पृथ्वी पर था। दैत्यों के सुद्रण कलों से युक्त वे तीनों पुर दूसरे त्रिलोकी के समान थे तथा सूर्य बायु इंद्र सद्रश देवताओं का दमन करने वाले एवं अद्रश उन दैत्यों से दुखी देवताओं ने भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनको यह सब बताया तदनंतर देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं से उपसद नामक यज्ञ करने के लिए कहा